be बुद्धि येद कम श्लोक में अविनाशी अविनाशी येन सर्वमिदं ये वही एक जिसका अभाव कभी कहीं नहीं होता है वही अविनाशी ये येन सर्वमिदं इदं सबके अंदर बाहर एक स्वरूप कोई अभिनाशी कोई सकते एक पद पद लक्ष्य रखें सत्पदार्थ समर्थन सत् पदार्थ के ज्ञान होने पर कम पदार्थ के लक्ष्य से ज्ञान होने पर एकता निदान का प्रमाण ज्ञापित होती एकता उसका ज्ञान करने के लिए पहले पद अत्यार्थ बोध के पढ़े पदार्थ ज्ञान होना चाहिए इस श्लोक में पूर्वाध के तरह तत्पदार्थ का समर्थन कथन किया गया उत्तरार्ध मेंशी पद्धति ये निरंतर अव्य विनाशम सेनाशित कर्त नागरिक उत्तरार्ध के कार गया है इसमें निरीक्षरवाद वा जो ईश्वर नहीं मानते हैं सांख्य निरासा नहीं मानते तो नाक नहीं मानते प्रकृति अद्यातिमें प्रधान का आत्मन जन्मादचारिक और जन्म के देवदत्व जात यज्ञ मृत जन्ना जो हो धार हो होता है ये वास्तव नहीं औपचारिक तो प्रदर्शनार्थम औपचारिक गौण्व तो प्रदर्शन करने के लिए अंत मेंदि वचन की अंतेहा नित्य शरीर है धीरे धीरे तो समझे विषय परिपुराक अनासीनो प्रमेय तस्मा युद्ध से भारत ऐसा कोई कहते हैं कि इसी वाक्य में जो श्लोक में पूर्वार्ध तो में तो सप्तार कथन किया उत्तरार्ध में निरुस्तर बाद परिणामवाद का निराकरण किया और जन्मार्ध्य भान होता है औपचारिक ये सब दिखाने के लिए अंत तो अक्त नाम अयम की पंथि मारग नाम कोई आपके आगत तो, तो, तो वस्किन तो गीता पूर्वो गीताशास्त्र उत्पेक्षात्र मूलर्तमें भगवान्नीतवा श्लोकद्व से कहते पहले जो गीता शास्त्र में जो कहा गया तो मुलो, मुलो है तो उत्प्रेक्षा मिलो कल्पना में लो कहीं मूल प्रमाण है जो कहा जाता है उसका मूल प्रमाण है के जो बिना कुछ तो कहा जाए ये कल्पना है कल्पना अगर कुछ कही कहे मूल प्रमाण नहीं होते उसमें प्रामाणिकता विद्वान लोग तो नहीं मान तो उसमें संशय होगा प्रमाण है अथवा नहीं इसलिए गीता में भी भगवान दो मंत्रों का उल्लेख किया है ये परीक्षा मिलों को नहीं तो निराकरण करने के लिए मंत्र द्वय भगवान अमित वा ये पहले बताए कठोपुनिष्ती मंत्र आगे अभी आने वाला है दो मंत्रों को बाहर करके बताते हैं जो हमने उपदेश किया भगवान ने जो उपदेश किया ये वेद में है इसको लेकर लिखाते हैं संपत्ति दर्शे थी वास्ते में आगे जो मंत्र जो आने वाले ये दो श्लोक दो मंत्र है जो मंत्र देने से पूर्वोक्त गीता शास्त्र का अर्थ वेद मूलक है ये स्पष्ट हो जाएगा श्लोक महाजी संसार कारण नर्थम गीता शास्त्र नाम प्रवर्तकम इत एक अर्थ से साक्षी विचाराय भगवान भगवान विचु आमी नाय प्रापन से लाया दो दोनों मंत्रों को तो दो मंत्र किया करते साक्षी होते जो गीता शास्त्र का अर्थ हमने कहा भगवान भाष्यकार करते है? ये अर्थ के साक्षी होते अथा तो भगवान जो कहना चाहते जिसका स्पष्टीकरण भाष्यकार करते उसका साक्षी होते दो मंत्र ला तो करके भगवान ने देखा ये गीता शास्त्र के क्या अर्थ है शोक महादि संसार कारण निवृत्ति अर्थम गीता शास्त्र शोक मोह आदि से जन्म जरा कर्म ये जितने सब संसार है सब का कारण मूल अज्ञान है वो कारण की निवृत्ति के ज्ञान के उद्देश्य अज्ञान की निवृत्ति हो जाए शोक महादि संसार कारण हो जाए सब जीव परम बदल प्राप्त करता है अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही गीता शास्त्र की जीता शास्त्र खाली उसको युद्ध करने प्रवृत्ति करा दिया इसे कर ये नहीं वो संसार कहा न दे अर्थाय टीका नहीं अर्था तथम तत्र मंत्र से संगठित दो मंत्री पहले एक मंत्र का स्लोगन से कहेंगे उन्हें उसका संबंध करते रहते हैं यद तो मन में से युद्धेष्मादय मया हमते अहमे तेषा हंसे एक बुद्धि विषय वो यू मन्य से तो मानते युद्ध में भीषमादय मैया हम हंते भीष्मादि मेरे द्वारा मारे जा रहे लट लगा रहे वर्तमान मान्य वाले वर्तमान कांता हंसा ये भी बुद्धि तो अतने हमता का कर्तावन तो और भीष्मादी मानन का कर्म ये जो मन तो यही तुम्हारी है प्रत्यक्ष निबंधन बुद्धि अच्छा अर्जुन के मन रहे हो तो साथ है मैं अभी मानने वाला हूँ ये मन रहे हमारा ज्यादा करना ही उसको मिथ्या कर सकते जैसे सब सरकार करते हैं कि लिखता है मिथ्या कहते हैं प्रत्यक्ष निबंधन प्रत्यक्ष निबंधन व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो निश्चय होता है सत्य तो अवस्य बुद्धि मैं हमता हूँ ये हम कर्म है ये बुद्धि अवश्य उस बुद्धि मिथ्या के थे ये होती कि नहीं उस आक्षेप कर कैसे मिथ्या है तो उसका उत्तर प्रत्यक्ष से अज्ञान पशु प्रेरणा आधार तत्व तथा प्रदान प्रत्यक्ष को बड़ा प्रमाण दान करके आक्षेप होता कैसे जैसे प्रबंधित है सर्क प्रत्यक्ष से अज्ञान पर सूतत्व अज्ञानकृत्व अज्ञान अज्ञान बोलक अज्ञान अज्ञान बोलो बोलक हो वास्तव नहीं आभास आभाष है वास्तव में लगता है सत्य वास्तव है प्रत्यक्ष आभाष का बुद्धि न प्रभा ऐसे प्रमाण है से का बुद्धि प्रमाण सपना ही प्रत्यक्ष दिखते हैं सत्य ही प्रत्यक्ष दिखता है केंद्र प्रत्यक्ष है हंसारे मेहमे उजानी हमी न हमें नम आत्मा यहं हंसान व्यक्ति अपने हंसान और येनम संबंध येनम आत्म हकनता ता कर्म किया गया करता तो हमने किया गया कर्म ही तो नोनों से उभव तो न भी जान तो उठी नहीं जानते क्यों नहीं जानती क्योंकि नायक बनती भारत अपना हमने तो करता नहीं होता है हमने का कर्म नहीं होता ठीक है हमता के तो मन्य थे हम तुम प्रथम पागने कठोपन से निकल तो सामने मन से जाने। <laughs> <laughs> <laughs> हम हतचेत मन से हत एक पूर्वाधन हंता से मन से हंसम अतचेत मनते हतम ये उत्तराधी ने भू तो नजानी तो ना यहाँ जीना पूर्वाधनी केवल हंता चेत मनते हमेन वित्तीय हंता रंता चेत मे हंत हतचित मनते हतम ठीक है इेम रिचम अर्थ तो दर्शयता अर्थ दिखा करके व्याख्या करते ये ये ये यनम यनम प्रकृतम देहिनमें देवल व्यक्ति व्यक्ति का जाना का हम के कर्तल अनुक्रिया कर्ता ये आत्मा को हनुमिक्रिया के कर्ता था जो मानता है हतरे मानता है हतमता है देह हनन हतो हम इति हनन कर्म भूत देहत किसी मनता है देह हनन किसी पाठ में देह हनने पाठ अन्यात्र पाठ देह हनन हतो हम इति देहना नेना, देहना नेना, हम के देह देह देह दे केन सेहमनता कर्मगुमनताजानी नीजानी तो न ज्ञातव अविवेक आत्मा अहम प्रत्येक अविवेक् अहम का विषय मन अहंता हम अतोस्ह देह देह निपर्ता कर्म देन आत्मा देहन आत्मा अहम प्रत्येक निका देहन आत्मा यौ बीजानी आत्मसर पन तौ युद्ध न आत्मसा देह के हन में तो तो से अपने को हल करता है कर्म से मानते हंसारम हतम व आत्मारम अन्य मानो से हतम जो हंता मानता है कोई अपने को हत मानता है कर्म मानता है तो कैसे अज्ञान होगा जैसा संक्रांति कहते हंसा हम हतोनी हम ये क्यों मानता है देह हनने अपने को मानता देह हनने से अपने को मन हम तृत्व ज्ञानन अज्ञानन और हनका हत्या ये ज्ञान अज्ञान वास्तव ज्ञानन ये इसमें नायात्मा हमती नायमात्मा हम न हन क्रिया करता होती ता नहीं हो तो क्या करता नहीं होता न हन्य टिका न तो कर्म भू हनंत क्रिया कर्म भी नहीं होगा अभिक्रय तो है क्योंकि अभिक्रय जिसे विक्रिया नहीं अभिज में ना विक्रिया ऐसी नहीं अभिक्रिय अभिक्रय होने से किसी भी क्रिया के, के साथ उसका संबंध नहीं होता ठीक है आत्मनो हनन प्रति कर्तृत्व तो कर्म तो प्रभावी के तो बचेगी आत्मा का भी नहीं हुआ कर्म नहीं होगा दोनों का कारण क्या है दोनों के अभाव कर्तृत्व का अभाव हो कर्म का अभाव दोनों अभाव है, तो है अभिक्रियो एक है तो से दोनों से दो अभिक्रिय होने से हमने क्रिया करना करता होगा ना करता नहीं होगा इसलिए बातों से किसी भी क्रिया का संबंध नहीं हो सकता होगा केवल कर्ता कर्म मुख्य कर्ता को लेकर कहा किसी क्रिया का नहीं होगा अभी केवल जिसके अर्थ एक मतलब एक अठो दूसरा है सदैव साधई तो इसके अर्थों को अभी क्रिया करने के लिए न जाए तो नियतवा विकस्थित दूसरा है न जाए तो नियति विकस्थित नाया नघू अपने चला रहे थे, थे, थे। अभिक्रय आगे मतलब प्रथम अभिक्रिया अपना यदि द्वितीय मंत्र हो अपना के पूर्व मंत्र में अना के कर्तृत्व कर मंत्र को निषिद्ध किया गया एक हेतु के द्वारा अभिक्रिय हेतु के द्वारा और अभिक्रय के सिद्ध करने के लिए आगे मंत्र अपना अभिक्रय कैसे ये इस इसको दिखाने के लिए इस अभिप्राय से द्वितीय मंत्र इसका प्रदर्शन लिए विक्रय है। सर्व विक्रय राहित्य प्रदर्शन में हेतु तो मंत्र है पटेल ये केवल अविक्रय होने से कोई विक्रय नहीं कोई विक्रय नहीं होने से अविक्रय हो अभिक्रय होने के लिए सर्व विक्रय राहित होना चाहिए सर्व विक्रय राहित प्रदर्शन कोई भी विक्रय नहीं है तो अविक्रह हो जाए हेतु विषदयन हेतु अविक्रिय पूरा मंत्र में जो कहा गया हम का करता नहीं कर्म नहीं उसका है तो अभिक्रियव अभिक्रियव को दिशाध्यन का तो करने करते हुए मंत्र पढ़ते है स्पष्टीकरण कैसे होगा अभिक्रिय कोई भी विक्रिया नहीं सर्विक्रिया देखा करके अभिक्रियव को स्पष्ट पढ़ते तो तो कदाचिम ू भविताजो तो हन्यमाने शरीरे पुराण नृंसते हन्यमाने शरीरे जाते न जाते ना, ना, अजो कराजी। कराजी ना, ना होता है जन्म होता है नया भूता भविता भूत भु। भविता होकर आगे नही अभिता महिलाओकर के आगे नही अजर नृत्य शाश्वत ही शाश्वत के नृत्य होता है कि शाश्वत से अपक्ष अं पुराण पुराती नव बुद्धि को प्राप्त नहीं करता क्योंकि तो बुद्धि का निश्चय कर न हम देते हमने मारने पर भी शरीर हर निम शरीर के हार न सोने पर भी न हरने थे तो जो नित्य कह दिया न मिलिय थे तो हने से कहते हैं विपन्ना में छह विकार होता है महा पदार्थ में अस्थिर जा रहे थे बनते थे विपन्न में अपेक्षा थे का अनुदीया शाश्वत भक्ति का नाम का अनुसार अनुसार ठीक है जन्म मरण विक्रिया प्रतिषेधन का जन्म और मरण सिद्ध निषेध करके प्रति सिद्ध हो जाता है न्यायाम ना भूत नयत्मा भूत न अभविता नविता भूतवाता भूतवा न अभविता अयमात्मा भूत अभविता ठीक है ना, ना। रो करके आगे नहीं रहता है ठीक है नही पहले करके आगे नहीं रहेगा तो ना सो भूतवा अभविता न भूतवा न अभविता दूसरा भी न अभूत भविता है भूत भूत न अथवा भूख् नभूता नवा नभूंत भूय भविताव नूत्नी न बा अभूत भूय भविता एक नहीं। तो भूत अभविता इतना दूसरा अभूत भविता अभूत भविता का क्या है पहले नहीं होकर आगे होगा तो अभूत भविता होता है उत्पत्ति हो जाएगी ये नहीं अभूत भूय भविता ये भी नहीं जन्म नहीं भूतवा आगे न अभविता अभविता नहीं जब एक बार रह करके आगे नहीं रहेगा तो ना तो नहीं, का नहीं तो पहले भूत न अभविता कह करके निश्चित किया मृत्यु का अभूत न भविता तो जन्म करके जन्मगढ़ न केवलम विक्रिया जो नहीं बच्चों के सर्वेव विक्रिया जाक जो विक्रिया उत्पत्ति जन्मूर्ति काज अजमे शाश्वत दाक्यम अर्थम उत्तर विवक्षित अर्थ वाक्य के, तो के द्वारा जो अर्थ विवशिताते हैं जरिश बात करें प्रथम अभिक्रया द्वितीय पद उत्पत्ति इसका अभिक्रया क्या जानी लक्षण वस्तु विक्रिया न आत्मन विज्ञ ये वस्तु की विक्रिया है ना पदार्थ लक्षण जन लक्षण ज्यादा विक्रिया उत्पत्ति रूपन जो विक्रिया आत्मा तथा न वहातव्य नहीं तो नॉन मिलते जो वा दिया है वहा शब्द विकल्प गले नहीं विकल्प अर्थ तो आवड़ता ही नहीं विकल्प अर्थ नहीं वहा शब्द चार्ज बढ़ता ही नहीं करना अर्थ निर्देश जो अर्थ निर्देश वहां है तो मिलते व्यवहार जाए तो डिटेन कर दिया जाये थे मिलते दोनों का तो निषेध तो दि, दिनाश, का निश्चित जो अर्थचित नियते चंकक्षण विक्रिया प्रति न मिलती छह केकारो में अंतिम विकारे बच्चे विनाश विनाश लक्षण विक्रिया का प्रतिषेध किया गया प्रथम वीखिया अतिम्ला दोनों का निषेधों संबंध ख़ा में कैसे संबंध है कदाचित काम नहीं कैसे करना उसको अभिनय करके बिता दे कदाचित शब्द सर्विक्रिया प्रति से रही सम्बन्ध थे सबके साथ कदाचित का अनुभव करना न कदाचित जाए थे न कदाचित मिले थे न कदाचित अन्य थे न कदाचित सबके साथ बनते अंत्य विक्रिया अभावी हेतुत्व नायब इत्यादि अंत्य विक्रिया है ते ना ना तो नहीं उसके हेतरूप से नायब होकर के यदि आगे नहीं रहे तो विनाश हो जाएगा ऐसा नहीं है विनाशन नहीं होता है उसका हुए हेतु अंत्य विक्रिया नाथ उसके अभाव हेतुत्व नायतवा भवितावा नुए है ना, नायब भूतवा अभविता अभविता सौकर्या नही नहीं है विचार विचार कदाचित कदचित संक्रिया प्रति से भी संबंध से जनता न कदाचात न कदाचित कदाचित भूत्वा अभविता न भूत का अर्थ भवन क्रिया हम अनुभूं पहले भवन क्रिया तो भवन करके अनुभव करके पश्चात भविता तो अभाव बता करता तो पहले का प्राप्त कर देगा भाग में लेते नोया पहले होकर के आगे अभाव हो जाएगा ऐसा होगा तो नष्ट हो जाएगी ये आत्मा ऐसा नहीं होता है दस तो अंत हम देते ऐसा ही बढ़ता अंतर रुपया का निषेदोगे क्योंकि जो ही भूत लोग उसको मलता आएगा होकर करके आगे नहीं रहा तो कहीं बढ़ उसके पुत्र नहीं पाते उसका पुत्र मर गया पहले नही रहे तो आगे नहीं रहेगा तो मल गया किसी को पहले होकर आगे नहीं रहे बढ़ गया ये भूतवा न भविता उसको विद्यार्थी भी लोगों में कहा लेता ये आत्मा ही नहीं भूतवा अभविता न ऐसा नहीं आत्मनिं उत्तम विनती है आत्मनिन्तु तो भूत पुनर अभवनाभावनाभावरा पूरा चाहिए आत्मनिन्तु भूतवा पुनर्भवना अभाव ना पहले होकर आगे अभावन आत्मा पुनर पुनर्भावना अभाव तवनाभाव तो आत्म जन्मा की हेतु तो आत्मा का जन्म न इतने ही है भविता भूत न भविता भविता माशब्द आपका शब्द जन्म से न सब्जाच देखे बार सौ न समझ दिया नाम भूतवा भविता और न समझ दिया ये दोनों शब्द से ही अर्थ करना वारदा न सदाचर परमात्मा अभूतवा भविता पहले नहीं रहने आगे होता है ये नहीं जैसे देह पर नहीं था अगुपन्न जैसे आत्मा अभूतवा भविता पहले नही रहे आगे हुआ तो जन्म कही आत्मा ऐसा नहीं देहवत ना को नस्मान न जाए क्योंकि पहले नहीं रहे आगे हो तो कभी कहीं ऐसा नहीं होता है ठीक है अभूत भूत भविताला भूता अभूत देहवती की व्यक्ति उदाहरण अभूतता भविष्य देहवत देह को दृष्टान है देह की तो उत्पत्ति होती आत्मा गांधी उत्तम एवं अर्थम था उसकी उत्पत्ति बना करके आते योगी अभूतता भविता पहले नहीं था आगे होगा तो सजाए थे लोग पहले की नहीं था आगे उत्पन्न एवं आत्मा आत्मा भी कभी पहले नहीं था तो आदमी हुआ ऐसा नहीं इतने आत्में उत्पित जन्म वावे तत्व तत्पूर्व अस्तित्व विक्रिया जन्म जब नहीं रहा तो जन्मप्रग जो विक्रिया है अस्तित्व विक्रिया अस्थि विक्रिया है जाहिर से अस्थि वर्षते सत्या धनतंब्राम जो सत्य साथ ही अस्थि शब्द से सत्य शब्द से जो अस्थि सद्रुप्मा सच्ची के अनु सद्रुपये वो सदरूप है शुद्ध सदरूप और जाहिर के अस्थिवर्धक जो अस्थि शब्द है वो जन्म उत्तर उत्तर भावी सदरूप को अस्थि शब्द चुका है जन्म के पश्चात होने वाली जो सत्ता है वो तो मिथ्या है जन्म पहले हो जन्म के बाद बाद होने वाली सत्ता इसको लेकर एक अस्तित्व है जिससे घाटक होने के बाद जो अस्तित्व है वो मिठा है तथा ही मिठा है तो घाटक अस्तित्व की होगा क्योंकि वास्तव जो अधान रूप सदरुपय वो विक्रिया नहीं ये समझना था विकार में एक अस्ति और अस्थि में सत्रुप ही अस्थि है ब्रह्म अस्थि सदरूप है वो अलग ही सदरूप ब्रह्म और घाटो अस्थि में अस्थि सदरूप बेटा घट में जो अस्ति जो छय भाव विकार में अस्ति है जिसका निषेध किया जाता आत्मा ने वो भाव विकार अस्ति क्या है जन्म के उत्तर भावी और जो सच्चेत्यान में सदरूप ब्रह्म है वो जन्म के उत्तरभावी नहीं ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं तो वो सदरूप में उत्तर नीचे सदर इसलिए यहां जो सदरूपये है देखिये तत्पूर्वी का अस्तित्व तत्पूर्विकार जन्म पूर्वी का जन्म पूर्वी का जो अस्तित्व है बड़ा अस्तित्व ज ये प्राण वियोगा देह का अभाव नहीं सावचेतनाथ अभाव सावचेतनाथ नहीं होता है कारण चला गया सावचेतनाथ नहीं होता निरवचेतनाथ पूरा समाप्त हो गया वो भी नहीं जन्मनाथ और निषेध है तद अंतर्गत द्वितियांकरण निषेध सी जन्मदाश निषेध कर दिया से आद्य और अंतर्नों का निषेध कर दिया तो अंतर्गत अस्थि वर्षों से विषय लोगों का निषेधा अपने आप हो जाएंगे जन्मदास तो नहीं तो बीच वाले कहा जाएगा तो उनको निषेध करने के लिए पुस्तक प्रयत् प्रयत्न नहीं करना चाहिए ऐसे सरकारों के साथ यज्ञ भी हाथ कर यपि आद्यक्रियो प्रतिषेद सर्वा विक्रिया प्रतिदा आद्य और अंत आदि जन्म अंत माच दोनों विक्रिया का प्रतिद्ध करने सर्वाक्रिया प्रतिषिध हो जाएंगी तो तथा तो तथा मध्यभागिनी विक्रिया स्वशब्देव मध्यभागी जो विक्रिया है उसको सपन शब्द से ही तदर्थ ही प्रतिषेद उसी अर्थ को प्रसन्न करने वाले शब्द हो गर्थ होते विकरण होता अस्थित इसी अर्थ को कहने वाले शब्द के द्वारा ही तथा दृढ़ हो जाएगा और अर्थात तो सिद्ध हो जाएगा दो विक्रिया आद्य और अर्थ निषेध हो जाने पर सबका निषेध सिद्ध है फिर भी उसको तो कहने वाले स्पष्ट शब्द के द्वारा उनका निषेध करना प्रतिशोध करते हो समा प्रतिशत ऐसा क्यों करते हैं हैं यदि अंदर का हो जाता है तो अलग सदस्य क्यों करते है? तो अलग से स्पष्ट हो जाए तो कुछ विक्रिया का निषेध करते आगे बहुत विक्रिया है जिनका कथन नहीं किया गया वो भी सब विक्रिया का निषेधक से अतिरिक्त आदि अंत दोनों के निपड़क हो जाएगा या किल्यावस्था बुद्धावस्था लोक प्रसिद्ध है उनका नाम छे नहीं उनका भी ग्रहण हो जाएगा इसलिए अनुता नाम यवन आदि समस्त विक्रिया प्रतिशत भगवान भाग्य करते यवन आदि समस्त विक्रिया का प्रतिशत हो जाए इसलिए उसके अर्थ को कहने के लिए शब्द से प्रतिषेध आलोकना स्वश्दी स्वशब्दी कहा मध्यवर्ती विक्रय निषेधवा की मध्यवर्ती है कथा सदर शब्द निषेध करना चाहिए आर्थिक सिद्धत शाद निषेध होना पृथक रहा पूरा कुछ करता है निषेधता आर्थिक सिद्ध हो गया आदि अंधकार निषेद होने से मध्यवर्ती चारों का निषेध अर्थ सिद्ध हो आर्थिक हो गया फिर और यदि तो सिद्ध हो गया शब्द से निषेध कर रहा हो क्या अर्थ प्रयोजन अथवा नहीं निष्प्रयोजन ऐसा नाम अभी यौवन ना आदि समस्त विक्रिया करते पीछे करने के लिए सब से निषिध करते नित्य शब्द और सात एक अर्थ होता है शब्द ना शाश्वत तो शब्द से पौर ये पौवृत्यसते व्याण की शाश्वत व्याश्वत अपक्ष लक्षण है विक्रिया प्रति शाश्वत शब्द से केवल का नित्य रह अपक्ष नहीं होता है एक एक, एक, एक है। सरु पेड़। सरु पेड़। सरु है। बार देते एक ही रहता है न से स्वरूप सर्वस्थ अपने ठीक है ही स्वरूप से अपने सर्वप्रति अपक्ष है अथा गुण काम हो गया सरण रहते हुए दो करते हैं सर्वप्रति अपक्षा गुण निरवय से सर्वपक्ष अपेक्षय होगा और गुण के हार सर्वोदय से अपक्षय होगा ये यह संभव नहीं किया है गुणा का अपने अपने निरवयत्वाद का अपेक्षण और कहा गुण क्षय अपक्ष है निर्गुण निर्गुण होंगे गुण क्षय से अपेक्षा नहीं पुराना पदस्य पद से अवतार तत्व कत गर्थो यर्थक जिसका अर्थ गतः प्राप्त हो जाता है कहते गता है जिसका अर्थ प्राप्त नहीं है अवतार कर पुराण पद का जो अर्थ है वो अर्थ अन्य शब्द से प्राप्त नहीं है अवतार से ये दिखाते अपक्षय विपरीतता विपरीता बुद्धिक्षण है प्रतिषिधि पुराने अपक्ष होता है राष्ट्र होता है उसके विपरीत बुद्धि दुडि, बुद्धिक्षण वृद्धि स्वरूप जो विक्रिया उसका उसका प्रतिशोध करते पुराणा इसमें पुराने शब्द से किया गया सिद्धि का बुद्धि का विषित बनते तो वर्दात सदैव स्थिति ये ही अवय आज वेगा उपचयते तबर्ते ही अवय बढ़ गया तो तो अभी है पृथ्वी को कर्तव्य हमें आत्मा निरवर का निरावर होते पुराने पुराते पुराना हत्या ही पुरानो पुराना निकाल न मीडिया सेवा इतना सब आदत पर्व क्या है वाले करीब कहेंगे तो पहले का दिया प्रजाए कही बनता है लेकिन ग्रहण कहेंगे तो नतुन की ग्रहण निकल ने बदल दिया विपरनाम रूपये जाता है कहा कि विपण पर भी परिणाम होता ठीक है तो, तो को अनुचार और यह से कैसे करते कसा विपरना संघाति सत्रह, तत्र हम तीर विपरणा दृष्ट्रो हमारे अहमधातु विपरणा समझना चाहिए ठीक है हिस्सा अर्थ तो समझे अर्थांतरण हम जो अहमधातु का हिस्सा अर्थ प्रसिद्ध है वो अर्थ लिखते अर्थांतरण विपरणा अर्थ के लिए जो कहते हं हैं हमते है हम धातु को इस कारण के साथ अपूर्ण रुपता है पुनरुक्तता दोष तो तो दो तो है एक बार निये नहन से कहेंगे तो के के के होते में पुनरोपुर जो कहते हैं उसका अभिप्रा करना पड़ेगा छह भारत कोई भी विक्रिया नहीं आत्मा कहना है लेकिन विपणना कही गई तो उसको नहन से कागर में तो पुनरता परिहार होने के लिए न विपरण व्यक्ति करता है हम धातु का धातुओं का अनेक अर्थ होता है तो विपणावर्थ ही प्रयोग हो ठीक है ठीक है सत्य मृत्यु निषेद है नुच्छा यदि हम धातु का हिस्सा करेंगे मृत्यु का अनुषेद करेंगे तो गंभीर शब्द के अनषेदार्थम विपर्णा पुनौति ध्वत के निवारण करने के लिए धातुकार को विपरिणाम अर्थों को पता कर धातुओं के जो अर्थ बताते ये तो केवल पुष्टा दे के लिए दे दिया ये उपलक्षण तो अनेक अर्थ है पूर्वावस्था से आगे ना अवस्था पर आपत्ति विषरणाम विष्परिणाम क्या है पहले जो अवस्था थी उसको छोड़ करेंगे अगर अवस्था की परिणाम होगी अर्दस्था के तरह थी यहां धातु का विपरिणाम दात्य हुआ पूर्वावस्था करें कि नूतनाव तद निष्पन्नम तदर्थ क्या स्पन्ना हम्य काल न जायत इत्या मंत्र उपस मंत्री कठोर के उसको भगवान्सा लोच में अंतरे तो उसका उपचार करते अस्तृत भाव विकारा लौकिक वस्तु विक्रिया आत्म ने प्रति लौकिक वस्तु लौकिक वस्तु में वस्तु विक्रिया लौकिक वस्तु में होने वाली जो विक्रिया छह सड भाविकारा भाव विकारा भाव पदार्थ है अभाव का भाव पदार्थ में सब भाव पदार्थ में से विकारा होते लौकिक वस्तु अलौकिक आत्मा बाकी सब अलौक्य आत्म रूप में जीवन सौ विचार का विचर्ध करते सर्वनाम विचाराणाम आत्मा प्रशिक्षण फलित तो मह आत्मा में छह विचार का तो विजय का अनुसार अर्थ होता है वास्तव सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा यदि वाक्य अर्थ यही तात्पर्य आत्मा सर्व प्रकार विक्रिया रहित कोई भी की विचार अभिक्रय आत्म सर्वविक्रय राहित क्या आया था तो सर्वविक्रया रहीिका अविक्रय हो जाए तो क्या आया एक आसान कारण से करते यहां एवं तस्वीर संबंध जब कोई भी विचार आत्म नहीं आत्मा अविक्रिय है अविक्र से जो आत्मा को हनन करता बनता है हनन कर्म बनता है वो दोनों नहीं जानते पूरा मंत्र ने कहा जो आत्मा को हनन करता बनता है हनन का कर्म बनता है वो दोनों ठीक नहीं जानते हैं ठीक आत्मा हनन के करता नहीं होता है और कर्म भी नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है उसका ऐतुर्य अभिक्रिय अभिक्रय क्यों है कि छह विचार अधारा पदार्थों में होते है कोई विचार आत्मा नहीं उसका अभिक्रोह अभिक्र क्या अति हुआ व्यतीत हुआ आत्मा में हमारा कर्तृत्व हमारा तो ऐसा जो बनता है वो ठीक है जानता है लेकिन आत्मा में कोई भी विकास नहीं अर्थ सिद्ध है उसको ही तत्व तो दे करके अभिक्रियो तो तो दिया, तो दिया पूर्व है उसको स्पष्ट करने की इस आत्मा आप सर्विक्रय राहित्व एवं कसा अनुभूत होना भी जानते हैं कि पूर्व न मध्यम अर्थ पूर्व मत के साथ इसका संबंध है o shastro ikta